फिर उनसे क्या-क्या सिद्ध करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावारथ भूमि समुद्र और अंतरिक्ष में जाने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को योग्य है कि तीन चक्र अग्नि के घर और स्तंभ युक्त यान को रचकर उसमें बैठकर एक दिन रात में भूलोक समुद्र अंतरिक्ष मार्ग से तीन-तीन बार जाने को समर्थ हो सकें उस यान में इस प्रकार के खंभे रचने चाहिए कि जिससे काल वय अर्थात काष्ठ लोष्ठ आदि खंभों के आयव स्थित हों फिर वहां अग्नि जल का संप्रयोग कर चलावें क्योंकि इनके बिना कोई मनुष्य शीघ्र भूमि समुद्र अंतरिक्ष में आने जाने में समर्थ नहीं हो सकता इससे इनकी सिद्धि के लिए सब मनुष्यों को बड़े-बड़े यत्न अवश्य करने चाहिए इन उनमें सिद्ध किए हुए यानों से क्या-क्या सिद्ध करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ शिल्प विद्या को जानने और कला यंत्रों से यान को चलाने वाला ये दोनों प्रतिदिन शिल्प विद्या से यानों को सिद्ध कर तीन प्रकार अर्थात शारीरिक आत्मिक और मानसिक सुख के लिए धन आदि अनेक उत्तम उत्तम पदार्थों को इकट्ठा कर सब प्राणियों को सुख युक्त करें जिससे दिन रात में सब लोग अपनी पुरुषार्थ से इस विद्या की उन्नति कर और आलस्य को छोड़ के उसके उत्साह से उसकी रक्षा में निरंतर प्रयत्न करें फिर उनसे क्या कार्य करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में दो उपमा अलंकार हैं शिल्प विद्या के जानने वाले मनुष्यों को योग्य है कि विद्या की इच्छा करने वाले अनुकूल बुद्धिमान मनुष्यों को पदार्थ विद्या पढ़ा और उत्तम उत्तम शिक्षा बार-बार देकर कार्यों को सिद्ध करने में समर्थ करें और उनको भी चाहिए कि इस विद्या का संपादन करके यथावत् चतुराई और पुरुषार्थ से सुखों के उपकार को ग्रहण करें फिर वे किस कार्य के साधक हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि अग्नि भूमि के अवलंब से शिल्पकारों को सिद्ध और बुद्धि बढ़ाकर सौभाग्य और उत्तम अन्न आदि पदार्थों को प्राप्त हों तथा इस सब सामग्री से सिद्ध हुए यानों में बैठ के देश देशांतरों का जा आ और व्यवहार द्वारा धन को बढ़ाकर सदा आनंद में रहें फिर उनसे क्या करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जो जल और पृथ्वी में उत्पन्न हुई रोग नष्ट करने वाली औषधि हैं त्रिविध ताप निवारण के लिए भोजन किया करें और अनेक धातुओं से युक्त काष्ठमय घर के समान यान को बना उत्तम उत्तम यव आदि औषधि स्थापन अग्नि के घर में अग्नि को काष्ठों से प्रजलित जल के घर में जलों को स्थापन भाप के बल यानों को चला व्यवहार के लिए देश देशांतरों को जा और वहां से आकर जल्दी अपने देश को प्राप्त हों इस प्रकार करने से बड़े-बड़े सुख प्राप्त होते हैं यह चौथा वर्ग समाप्त हुआ फिर वे कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है संसार सुख की इच्छा करने वाले पुरुष जैसे जीव अंतरिक्ष आदि मार्गों से दूसरे शरीरों को शीघ्र प्राप्त होता और वायु शीघ्र चलता है वैसे ही पृथ्वी व्याधि विकारों से कला यंत्र युक्त यानों को रच और उनसे अग्नि जल आदि का अच्छे प्रकार प्रयोग करके चाहे हुए दूर देशों को शीघ्र पहुंचा करे इस काम के बिना संसार सुख होने संभव नहीं है फिर वे कैसे हैं और उनसे क्या-क्या सिद्ध करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि सूर्य वायु के छेदन आकर्षण और वृष्ट कराने वाले गुरुओं से नदी चलती तथा हवन किया हुआ द्रव्य दुर्गंधादि दोषों का निवारण कर सब दुखों से रहित सुखों को सिद्ध करता है दिन रात सुख बढ़ता है इसके बिना कोई प्राणी जीने में समर्थ नहीं हो सकता इससे इसकी शुद्ध के लिए यज्ञ रूप कर्म करें फिर उनसे क्या चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में कहे हुए तीन प्रश्नों के ये उत्तर जानने चाहिए विभूति की इच्छा करने वाले पुरुष को उचित है कि रथ के आदि मध्य और अंत में सब कलाओं के बंधनों के आधार के लिए तीन बंधन विशेष संपादन करें तथा तीन कला घूमने घुमाने के लिए संपादन करें एक मनुष्य के बैठने दूसरी अग्नि की स्थिति और तीसरी जल की स्थिति के लिए करके जब-जब चलने की इच्छा हो तब-तब यथा योग्य जलकाष्ठों को स्थापन अग्नि को युक्त और कला को वायु से प्रद्युत करके भाप के वेग से चलाए हुए यान से शीघ्र दूर स्थान को भी निकट के समान जाने में समर्थ होवे क्योंकि इस प्रकार किए बिना निर्विघ्नता से स्थानांतर को कोई मनुष्य शीघ्र नहीं जा सकता फिर उनसे क्या सिद्ध करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्रों में किया है भावार्थ जब यानों में जल और अग्नि को प्रदीप्त करके चलाते हैं तब ये यान और स्थानों को शीघ्र प्राप्त कराते हैं उनमें जल और भाप के निकलने का एक ऐसा स्थान रच लेवे कि जिसमें होकर भाप के निकलने से वेग की वृद्धि होए इस विद्या का जानने वाला ही अच्छे प्रकार सुखों को प्राप्त होता है भावार्थ जब मनुष्य ऐसे यानों में बैठकर उनको चलाते हैं तब 3 दिन और 3 रात्रियों में सुख से समुद्र के पार तथा 11 दिन और 11 रात्रियों में ब्रह्मांड के चारों ओर जाने में समर्थ हो सकते हैं इसी प्रकार करते हुए विद्वान लोग सुखयुक्त पूर्ण आयु को प्राप्त हो दुखों को दूर और शत्रुओं को जीतकर चक्रवर्ती राज्य भोगने वाले होते हैं भावार्थ जल अग्नि से प्रयुक्त किए हुए रथ के बिना कोई मनुष्य स्थल जल और अंतरिक्ष मार्गों में शीघ्र जाने को समर्थ नहीं हो सकता इससे राज्यश्री उत्तम सेना और वीर पुरुषों को प्राप्त हो के ऐसे विमानादि यानों से युद्ध में विजय पा सकते हैं इस कारण इस विद्या में मनुष्य सदा युक्त हों पूर्व सुक्त से इस विद्या के सिद्ध करने वाले इंद्र शब्द के अर्थ का प्रतिपादन किया तथा इस सुक्त से इस विद्या के साधक अश्वी अर्थात द्यावा पृथ्वी आदि अर्थ प्रतिपादन किए हैं इससे इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह पांचवा वर्ग और 34वां सुक्त समाप्त हुआ अब 35वें सुक्त का आरंभ है उसके पहले मंत्र में अग्नि आदि के गुणों को जान के सब प्रयोजन सिद्ध करें इस विषय का वर्णन किया है भावार्थ मनुष्य को चाहिए कि दिन रात सुख के लिए अग्नि वायु और सूर्य से उपकार को ग्रहण करके सब सुखों को प्राप्त होवे क्योंकि इस विद्या के बिना कभी किसी पुरुष को पूर्ण सुख संभव नहीं हो सकता अब अगले मंत्र में सूर्य लोक के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है जैसे पृथ्वी आदि लोक मनुष्य आदि प्राणियों का व सूर्य लोक अपने आकर्षण से पृथ्वी आदि लोकों को व ईश्वर अपनी सत्ता से सूर्यादि लोकों को धारण करता है ऐसे क्रम से सब लोकों का धारण होता है इसके बिना अंतरिक्ष में किसी अत्यंत भार युक्त लोक की अपनी परिधि में स्थिति होने का संभव नहीं होती और लोकों के घूमे बिना क्षण, मुहूर्त, प्रहर, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु और संवत्सर आदि कालों के अवयव उत्पन्न नहीं हो सकते अब वायु और सूर्य के दृष्टांत के साथ अगले मंत्र में शूरवीर के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है जैसे ईश्वर की उत्पत्ति की हुई सृष्टि में वायु नीचे ऊपर वह समगत से चलता हुआ नीचे के पदार्थों को ऊपर और ऊपर के पदार्थों को नीचे करता है और जैसे दिन रात वह आकर्षण धारण गुण वाले अपने किरण समूह से युक्त ये लोक अंधकार आदि को के दूर करने से दुखों का विनाश कर सुख और सुखों का विनाश कर दुख को प्रकट करता है वैसे ही सभापति आदि को भी अनुष्ठान करना चाहिए